गीत गाता हूं मैं इस ऑडिशन शो में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग पिछले कुछ ऑडिशंस सुनते आ रहे हैं अब तक हमने सात कैंडिडेट की बातें और उनकी विशेष गीत हम सुने हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार रिवाइव करके सभी के नाम के साथ में चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एसएमएस जरूर करें ताकि सभी को वोटिंग मिल सके और आपका जो सहभागी है सभी कैंडिडेट को मिल सके ऐसे में शुभाषा करता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं अभी मेरे पास दूसरे कैंडिडेट है उनसे हम मुलाकात करेंगे आप सभी की तरफ से गीत गाता हूँ मैं इस संगीत संध्या में इस संगीत का ऑडिशन शो में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आ, नाम बताइए आपका मेरा नाम आकाश आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बस एकदम बढ़िया क्या कर रहे हैं आप आ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ क्या बात है दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो यस मेरा छोटा सा ग्रुप भी है आहा। हाल ही में कुछ परफॉर्म किया है आपने स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह हाँ यस में हमने हमारा लाइव किया था करके और मु वि उन्हें भी अच्छा लगेगा आपकी वॉइस सुनकर तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपके फैमिली के बारे में कुछ बातें बताई हमें मेरे पिताजी जो है वो केमिकल इंजीनियर है एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस करते हैं। म्यूजिक का बहुत शौक है मतलब मतलब उन्हें सुनना पसंद पसंद है। है है। है अच्छा। अच्छा। मेरी जो वो हाउसवाइफ बहुत मतलब उन्हीं से मैं बहुत सीखा हूँ क्या बात है बहुत अच्छी बात है और आपके माता जी का नाम बताइए उनका नाम है भारती पाटिल अच्छा अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा इस संगीत की दुनिया में भी आपको रुचि है संगीत में भी और इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप करियर को कैसे डिफाइन करेंगे आगे चल के क्या बनेंगे मुझे तो पूरी ऐसी मम्मी कहती है कि इंजीनियर भी बन जाए उनकी इच्छा है की डिग्री ले लें <laughs> <laughs> मतलब हरेको जो फियर होता है ना कि सिंगिंग में स्कोप नहीं है एंड कॉम्पिटिशन बहुत है वो उस टाइप के उनके मन में ख्याल होते हैं जी जी जी हाँ तो बस उनको मैं प्रूफ करना चाहता होती है जिनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है जो अलग सोचते हैं लिरिक्स लिखना हो या उनको कुछ ड्रामा लिखना हो या फिर ड्रामा में एक्शन करना हो या गीत गाना हो इस तरह के जो पैशनेबल हमारे जो करियर है कुछ है लेकिन वही कि कंपटीशन का ये जमाना इसे देखकर फिर हम लोग हमारे माता पिता या हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि कंपटीशन में शायद कितने साल लग जाए कब मेरा करियर बने इस वजह से फिर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग जो टेक्निकल चीजें हैं वो करके हम अपना करियर शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे मिलती जुलती शायद हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो आप की तरह उनके भी जीवन में कुछ इस तरह की बातें हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और आकाश बहुत ही अच्छा पसंदीदा गीत कौन सा है आपका हाँ मैं सुनाना चाहूंगा मतलब एक देशभक्ति का गाना है देशभक्ति का गाना भगत सिंह करके मूवी है उसमें एक मैसेज देने के लिए गाना गाया गया था मतलब मतलब उस टाइम पे क्रांतिकारी और वो सब बहुत ही देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे उसी दौरान कुछ ऐसा समा था की लोग विदेश में पढ़ने जाते थे और देश के लिए लड़ते नहीं थे को मैसेज देने के लिए गाना है तो मैं वो गाना चाहूंगा जरूर साहब के द्वारा ये गीत हम सुनेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए गीत गाता मैं देश नुच्लो देश नुच्लो देश नुच्लो देश देश मांग द बानिया मांगद कुर्बानिया है सू पर देसा बिच रोलिए जबानियाँ देशन चलो देस में चलो देस नो देस न चलो काश अच्छा लग रहा है और एक स्टांजा जरूर गाइए आप अच्छा लग रहा था मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मारे रंग दे रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग रंग रंग दे दे रंग दे बसंती चोला आकाश बहुत ही अच्छा लगा आप, आ, आपका ये जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा बहुत ही मुझे अच्छा फील कर रहा था और मैं चाहूंगा आकाश के नाम से आप चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे जरूर मैसेज करें और सेकेंड जो राउंड होगा उसमें और जो हमारा फाइनल फेंडे होगा उसमें तो उनको हम देखना चाहेंगे तो सभी जगहों से मैं कहूंगा आकाश लिखकर आप चुदा पंदर, चुदा पंदर इस नंबर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख के भेज सकते हैं तो आकाश एक और बात पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे आप क्या फील करते हैं कि ये थोड़ा सा अलग चीज हम लोग करने जा रहे हैं और मुझे लगता है आरडेकता इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में ये पहली बार हो रहा है इस तरह का कॉम्पिटिशन राइट राइट सबको इंस्पिरेशन मिलेगा क्योंकि आर्ट एक ऐसी है। अगर हम इंस्पायर नहीं होते हमारे अंदर ही होता है जब तक हम लोग इसको परफॉर्म नहीं करते हैं लेकिन हम लोग को परफॉर्म करने वाला जो जुनून है वो हमारे साथ हमेशा रहे तो हम हर जगह जो है अपनी परफॉर्मेंस को दे सकते हैं और अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं आपको क्या लगता है हाँ मुझे भी यही लगता है कि और दूसरी बात की जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तब चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे हम क्या कर रहे हैं क्या बट एक मैं चाहता हूं बताना सबको जी की हम एक बात ध्यान में रखें कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम दे पाएंगे और जब हम प्रैक्टिस करके गाएंगे तो कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं निकाल पाएंगे <laughs> और दिल से गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सही बात है। आकाश बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे जो आने वाले नेक्स्ट कैंडिडेट हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि जब आप दिल से गाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है वहां आपको ये नहीं सोचना है कि कौन क्या सोच रहा है कौन क्या ये सोचेंगे तो आपका परफॉर्मेंस उसमें ढीला हो जाता है दे आप दे ये सोचिए मैं दिल से गा रहा हूँ अपने लिए गा रहा हूँ बस दैट ऑल यू आप उसी में खो जाइए वो चीजें सभी को अच्छा लगेगा जब आप खो जाते हैं तो लोग भी खो जाएंगे आप खुश होते हो तो लोग भी आपको देखकर खुश जरूर होंगे तो आकाश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष गीत गाता हूँ मैं ये सिंगिंग कंपटीशन खास आर्डेक्ता टेक्नोलॉजिकल आर्डेक्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रेडियो मधुबन के माध्यम से ये विशेष इवेंट हो रहा है जिसका ऑडियंश ऑडिशन शो आप सुन रहे हैं तो रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे दोस्तों को मेरे साथियों को मैं कहूँगा कि आप इसे ध्यान से सुनें और हर एक विद्यार्थी का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आप वोट ज़रूर करें चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस पर मैसेज करके उसका नाम ज़रूर लिख के भेजें और आपका नाम भी जरूर भेजिए हमें बहुत अच्छा लगेगा जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और आपके साथ एक उम्मीद ले आ रहा है आइए आगे बढ़ते हुए एक और कैंडिडेट हमारे साथ हैं और एक कॉम्पिटिटर हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं हेलो हेलो भाई सर हाँ नमस्कार कैसे हैं बस एकदम बढ़िया आपका नाम उमंग पटेल उमंग उमंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष ऑडिशन शो में और उमंग नाम सुन के ही सभी को खुशी होता है <laughs> चलिए बहुत बढ़िया नाम है आपका ये नाम जो है हमें अच्छा लगता है काफी और उमंग मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अभी तो फिलहाल यहाँ पे टेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग से और मैं थोड़ा बहुत सा म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ तो गा भी लेता हूँ अच्छा। संगीत के साथ आपका तालमेल कैसा है म्यूजिक को आप क्या समझते हैं म्यूजिक को मैं सर अब तो मेरी लाइफ ही म्यूजिक में अब बनाना चाहता हूँ म्यूजिक को मैं दिल से बहुत फॉलो करता हूँ अच्छा और एक बताइए की जब भी कोई ऐसी आता है तो कौन सा एक गीत या कौन सी एक लाइन आपको जो है काफी मोटिवेशन देता है मोटिवेशन में तो सर मैंने एक अभी तैयार किया है अभी फिलहाल जी जी तो वो सर मैं आपको सुनाता हूँ गीत गाता हूं मैं है जग जननी है जगदम्बा मत भवानी सर ने तुले जे हे जग जननी जगदम्बा कोई न तीर नु निशान बनी ने कोई न तीर निशान बनी ने दिल मारू तो विदा भी जे गा सही गा गैलू गा करु नई कोई ने एवी यमां शक्ति तु दे जे हे जग जननी हे जगदम्मा शरण तुले जे हे जग जननी बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद ही अच्छा गीत गीत आपने भक्ति सुनाया है और एक बात पूछना चाहूंगा आप अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं मैं सर मेरा करियर अभी म्यूजिक में ही बनाना चाहता हूँ <laughs> फिर पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहे हूं। <laughs> <आग>। <laughs> अच्छा म्यूजिक में किस पोस्ट पे आप ज्यादातर अपने को कंफर्ट फील करते हैं लिरिक्स में में या म्यूजिक बनाने में या फिर सिंगिंग में म्यूजिक में सर मैं इंस्ट्रूमेंट में गिटार प्ले कर रहा हूँ और सर अभी क्लासिकल वोकल चालू हो रहा है मेरा स्टार्ट हो रहा है कंफर्ट कहाँ फील करते हैं आप कम्फर्ट सर गाने में फील करता हूँ अच्छा अच्छा नमस्कार आप सुन है। रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सभी लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस हम सभी के बीच में रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं तो आइये जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे उमंग से बहुत ही अच्छा भक्ति गीत उन्होंने सुनाया उसके बाद एक और जो गीत है क्लासिकल गीत वो सुनाना चाहते हैं तो आइए फिर से एक बार उमंग को सुनते हैं क्लासिकल गीत के रूप में गीत गाता हूँ मैं अलबे लू सजन आयो रे अलबे लू सुजनु आयो रे, रे। चौक पुरा मंगल गाऊ चौक मंगल दरना दरना दरना दरना दर <पारिण गारी सथी> आयुरे उमंग बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया क्लासिकल गीत और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को आपकी ये आवाज़ पसंद आई होगी और मैं चाहूंगा हमारे सभी लिसनर से ये कहूंगा कि आप चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप जरूर एसएमएस करें अपना नाम लिखकर उमंग लिखकर भेज सकते हैं इस विशेष परफॉर्मेंस के लिए आपको कैसा लग रहा है वो जरूर के हमें जाएगा और इनके लिए उमंग के लिए ये वोटिंग हो जाएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उमंग हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत ही अच्छा क्लासिकल गीत और देशभक्ति गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया विद्यार्थी के साथ हम मुलाकात करेंगे और नया जो गीत है वो सुनने वाले हैं आप विशेष गीत गाता हूँ मैं इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ऑडिशन शो सुन रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे अच्छे, अच्छे परफॉर्मेंस हमारे बीच हो रहा है और मैं चाहूँगा हर परफॉर्मेंस को जरूर वोट करें चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना नाम के साथ जरूर मैसेज करें और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और हमारे दूसरे कैंडिडेट है जो इस सिंगिंग कंपटीशन में अपनी गीत को सुनाने वाले हैं तो कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो कहते हैं सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक हमारे जो कैंडिडेट है उनसे बात करते हैं हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नाम बताइए आपका चौहान शक्ति सिंह जवान शक्ति सिंह शक्ति सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशे इस विशेष ऑडिशन शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने बारे में बताइए शक्ति आ, मैं फिलहाल इलेक्ट्रिकल बहुत लगाव है अच्छा मेरे पापा और मम्मी टीचर में दोनों जब हम घर पे बैठते है वक्त निकाल गए परिवार में बहुत मुश्किल कम मेरे ख्याल से अगर हजार घर होंगे तो उसमें दो चार घर इस तरह का माहौल वाला मिलेगा आप, शक्ति आप बहुत लकी हैं थैंक यू सो मच आपने ये बहुत ही अच्छी बात शेयर की हमारे साथ में आइयो आगे बढ़ते हुए शक्ति इस कॉम्पिटिशन में जो गीत गाने वाले है आप उसके बारे में कुछ बताइए हाँ मैं गाने वाला हूँ मेरा गर्मा तो मेरा धर्म तुम अपने देश के लिए गाना चाहूँ ठीक है ये ये गीत आपको क्या मैसेज देता है क्या बताता है आपको ये मैसेज तो वो जो देश के लिए गुजरते हैं वो जवान उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा नहीं लेकिन मैसेज क्या आपको देता है अब ये गाना सुनने के बाद आपको क्या फील होता है ठीक है ठीक है ओके आ, शक्ति आप अपना जो गीत है कंपटीशन में जो गा रहे हैं आ, मेरा कर्मा मेरा धर्म इस गीत को सुनाइए ठीक हाँ। गीत गाता हूँ मैं मेरा कर्मा तू मेरा घर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हो हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो श्रोतागण हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अभी और मैं चाहूंगा शक्ति नाम लिख के आप अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो शक्ति को इसका वोटिंग मिलेगा तो थैंक यू सो मच शक्ति हमारे साथ इस विशेष गीत को कॉम्पिटिशन में गाने के लिए थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं का मधुबन 90.4 एफएम पर गीत गाता हूं मैं सिंगिंग कंपटीशन विशेष आर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रेडियो मधुबन के माध्यम से ये विशेष शो ये विशेष इवेंट किया जा रहा है आप सभी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो विद्यार्थी मित्र है तीस से चालीस लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास लिस्ट भेजा है और अभी तक हमने 10 लोगों का ऑडिशन आपको सुनाया है 10 11 लोगों का आगे और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं तो दोस्तों आप सभी हमें एसएमएस जरूर करिए हमारे दोस्तों को हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छा लगेगा उन्हें बहुत खुशी फील होगा आपके एस के द्वारा उनका जो है वोटिंग होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक हमारे विद्यार्थी मित्र है जो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आइए उनसे मिलते हैं हेलो हेलो हेलो हाँ नमस्कार नाम बताइए अपना अक्षय <laughs> बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में और ऑडिशन शो में अपने बारे में बताइए कुछ आ, सर, में एक में हूं। जी जी जी इंजीनियरिंग में अपने परिवार के बारे में बताइए और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं गाकर है सर मेरा फादर कॉमन मैन है वो में काम करते है और मेरी मदर टीचर है अच्छा अच्छा और आपका गाने का पैशन अच्छा। है आप गाते रहते हैं गाने का पैशन है सर, सर। हाँ हा। हम गाते रहते हो सर कभी कोई कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया ये मेरा पहली बार है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फर्स्ट कंपटीशन में आपका अपना और खास करके आर्डिकता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रेडियो मधुबन के पार्टनरशिप में भागीदारी में विशेष ये इवेंट हो रहा है और बहुत ही एक नया इवेंट हम लोग कर रहे हैं मिलकर और आप सभी जो पहली बार इस कॉम्पिटिशन में आ रही इसे देखकर हमें बहुत अच्छा रहा मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ चलिए शुक्रिया आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ जी जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया अक्षय चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय एक बात बताइए जैसे बहुत सारे लोग जो संसार में हैं जी रहे हैं लेकिन थोड़ा तनाव रहते हैं कुछ स्टूडेंट भी हैं जो थोड़ा सा करियर को बनाने में उनको भी टेंशन होता है कैसे किस में जाए किस फील्ड में जाए ऐसे सोचते रहते हैं तो उन ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर हम लोग डिसीशन नहीं लेते हैं तो उस बीच में हम कौन सा गीत गुनगुनाए ताकि हमारा जो है स्ट्रेस कम हो जाए सर उसमें तो हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी चाहिए जी की अपनी माँ माँ माता पिता के रिलेटेड जो गीत है वो गाना चाहे क्योंकि उससे रिलेटेड जो हम जाते हैं तो उसके अच्छे विचार मन में आते हैं और हमारी सभी लाइनें खुल जाती हैं और हम कुछ भी सोच सकते हैं नक्षर हाँ सर बोलिए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जब भी आपको स्ट्रेस या टेंशन आता है तो अपने माता पिता की महिमा वाले गीत आप गाइए और उनके बारे में सोचिए तो बहुत अच्छा लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अक्षय इस कंपटीशन में कौन सा गीत आप गा रहे हैं आ, सर सर मैं मैं गणेश गणेश जी का भक्ति गीत गाना चाहते हैं हाँ तो अक्षय चलिए टेक गीत गाता हूँ मैं गणेश देवा श्री गणेशा रेवा श्री गणेश देवा श्री गणेश ज्वाला सी जलती है जिसके भी दिल में हो ज्वाला सी जलती है जिसके भी दिल में तेरा नाम हो और वाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम हो धरती अंबर सिकारे उसकी नजरें उतारे दिल भी उससे डरा रहे सॉरी ठीक फिर से ठीक करो कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षय अक्षय फिर से एक बार शुरू करो दे ज्वाला सी जलती है जिसके भी दिल में <coughs> सर प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा कोई गीत चूज कर सकता हूँ ठीक है ठीक है दूसरा गाइए हेलो सर हाँ हाँ दूसरा गाइए अक्षय कुछ करिए कुछ करिए क्या कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी बोले ओए तो कुछ करिए कुछ कुछ कुछ करिए करिए करिए बस बस बड़ा बोले ओए कोई तो कोई तो चल तो जिद पढ़िए डूबे दरिए या मरिए हो कोई तो चल जिद पढ़िए हो इंडिया दे, दे इंडिया चक दे, चक दे इंडिया चक दे, चक दे इंडिया, इंडिया, इंडिया। अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत okay, आपने यू जी अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप ऑफ रेडियो रेडियो टेक्नोलॉजी और रेडियो मधुबन के तत्वदान में ये विशेष इवेंट हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और हमारे विद्यार्थी मित्र हमारे साथ आ रहे कुछ नई बातें लेकर कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे विद्यार्थी मित्र उसका स्वागत करते हैं हेलो हलो, हलो नमस्कार नमस्कार नाम बताइए अपना हाँ जी हाँ जी सुन रहा हूं मैं आप नाम मेरा नाम प्रजापति प्रजापति ज्योति है ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और कैसे हैं आप बस बढ़िया अच्छा ज्योति अपने बारे में बताइए मेरी मॉम हाउस है मेरे पापा कॉन्ट्रेक्टर है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अभ्यास कर रही हूँ ओके ज्योति आप जो गीत गाने वाले हैं उसके बारे में बताइए मैं पुकार फिल्म का गाना गा रही हूँ एक तो ही बारोसा फिल्म का गीत आप गा रहे हैं लेकिन इस ये गीत आपको क्या मैसेज देता है ज्योति मैसेज भगवान के लिए भक्ति के लिए प्रेरित करता है ये गीत आपको हाँ तो ज्योति अपना गीत सुनाइए ठीक गीत गाता हूँ मैं दू ही सहारा इस तेरे जहा मे नहीं कोई हमारा हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता हम से न देखा जाए का उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान के तू कड़े लिए कड़ी कुमार बारूद के दुए में तू ही बोल जाए कहा एक ही भरोसा एक तो ही सहारा इस तेरे में नहीं कोई हमारा अल्लाह अल्लाह ये पुकार सुन ले हे दाता ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और आपकी आवाज जो है अच्छी लग रही थी और साउंड अच्छा कर रहे थे आप बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो उन सभी के लिए आप कोई बात कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे ज्योति सर मेरा गाना पसंद आया हो तो आपके नाम से वोट करें एसएमएस करके <laughs> जरूर जरूर ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो पर खास ऑडिशन शो फर्स्ट राउंड में सभी विद्यार्थियों का आप ऑडिशन सुन रहे हैं और अगर ज्योति की आवाज आपको पसंद आई है तो जरूर ज्योति नाम लिखकर अपना नाम लिख आप एस कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस कॉम्पिटिशन में मुश्किल से बाहर जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस ऑडिशन शो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और अच्छे अच्छे हमारे विद्यार्थी मित्र आ रहे हैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उनकी आवाज को सुनकर जरूर एसएमएस करें एस चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आइए अगले कैंडिडेट से हम आपकी रूबरू कराते हैं आपकी बातें कराते हैं हेलो नमस्कार हेलो सर हाँ नमस्कार नाम बताइए अपना जयदीप जयदीप जयदीप हाँ, जयदीप जयदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष ऑडिशन शो में और बताइए अपने बारे में डिप्लो में सर स्टडी कर रहा हूँ स्टडी कर रहे हैं अच्छा माता पिता के बारे में बताइए वो क्या कर रहे हैं सर, मेरे पापा और मेरी मेरे मम्मी हाउस रहते हैं अच्छा अच्छा तो जयदीप आप जो गीत सुनाने वाले है उसके बारे में बताइए वो कौन सा गीत है और क्यों आपको पसंद है सर मुझे गुलाब आखे सर गीत पसंद है हुँ हुँ हुँ। ठीक है सुनाइए उसको गीत गाता हूँ मैं बे आखे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो बला मुश्किल हो गया गुलाबी आखे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया मुझको ओ मेरे यारो संभला मुश्किल हो गया मैं लुट गया के पूरा ये ये जादू तेरी तेरी का हो ते हो गया तेरी देखी, ये दिल हो गया अभी अभी जो देखी दिल थैंक जय दी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया है और आ, मैं कहूंगा हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो हैं ये गीत आपको अच्छा लग रहा है जयदीप की आवाज आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर में, 14, 15, 15, 15, इस नंबर पर अपना नाम और जयदीप लिखकर जरूर मैसेज करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच जयदीप बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर लाइव कॉम्पिटिशन खास करके ऑडिशन शो चल रहा है गीत गाता हूँ मैं गीत गाता हूँ मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी विशेष विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और विद्यार्थी से हम मिलेंगे हेलो नमस्कार हिमांगी आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ थैंक यू आ, जी आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए जी मैं सिविल में इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मेरे पापा सर्विस करते है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और मेरा एक बड़ा भाई है वो मेरिकल में पढ़ता है अच्छा अच्छा और आप क्या बनना चाहते हैं जी वैसे तो मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो इंजीनियर तो बन ही जाऊंगी लेकिन साथ में मुझे म्यूजिक का भी थोड़ा बहुत शौक है थोड़ा बहुत शौक है कभी गा लेते हैं गाती हूँ लेकिन आ? ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं अच्छा एक बात बताइए कि आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं गुजरात में जी मैं बनासकाठा में पालनपुर ऐसी बिलोंग करती हूँ पालनपुर से अच्छा पालनपुर के बारे में बताइए जी पालनपुर एक छोटा सा सिटी है बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वहाँ पे हम शांति से रह सकते हैं हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं और मुझे वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके हेमागी जी और जो गीत आप कॉम्पिटिशन में गाने वाले है उसके बारे में बताइए कौन सा गीत आप गा रहे हैं एक देश तो गीत गाना चाहूंगी ए मेरे वतन के लोगों ठीक ठीक ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हुए हिमागी जी आप अपना गीत सुनाइए गीत गाता हूँ मैं ए, मेरे वतन के खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सब का लेहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर बीरो प्राण गवाए कुछ याद मु लो कुछ उन्हें भी कर लो झू लौट के घर ना नए झूल के घर ना आए नए वतन के लोगो सर आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबानी जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हेमंगी जी आपको रेडियो हाँ? के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जी मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे देशभक्तों ने हमारे लिए किया है और अपने हमारे देश के लिए किया है तो हम भी एक सच्चे देशभक्त बने और हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, जिससे हमारे देश का नाम आगे बढ़े क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा आपने दिया थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं ब्रह्म का ऑडिशन शो, का, शो आप सुन रहे हैं। का सभी हमारे रहे हैं। और अपनी अपनी जो है, अपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो हम सभी के बीच में रख रहे हैं हेमांगी का अगर गीत ये पसंद आता है तो जरूर आप हेमागी के लिए मैसेज कर सकते हैं उनके लिए उनका नाम लिखिए हेमांगी अपना नाम लिखिए और सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और हमारे दोस्त हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। कहते हैं लिख सकते किसी की तकदीर अगर, अगर हम आपकी तकदीर में हर खुशी लिख देते हम जो मोड़ कामयाबी दिलाए आपको हर लकीर को उस तरफ मोड़ देते हम चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं और एक एक अपना परफॉर्मेंस हमारे बीच में रख रहे हैं और आप भी वोट देने के लिए पीछे मत हटिए आप एक एसएमएस करेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा होगा कि ये आगे बढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और विद्यार्थी है हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम आशीष आशीष बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष ऑडिशन शो में गीत गाता हूँ मैं आपको ये ऑडिशन देने के लिए जब आप यहाँ आए हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है क्या फील कर रहे हैं आप इस स्टेज पर सिंगिंग में पहले तो मैं बहुत ही इंटरेस्ट है से बचपन से जी जी और मेरे मम्मी पापा के लिए मैं सॉन्गिंग सॉन्ग गाना चाहता हूँ वो मेरे पापा को बहुत ही अच्छा लगता है क्या बात जब... है बहुत अच्छा लगा चली कंपटीशन के माध्यम से आप अपने माता पिता को एक ये ये अच्छा एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं बहुत बहुत ही अच्छा विचार विचार है आपके पास थैंक यू सो मच ये विचार सुनके हमें बहुत खुशी हुई और अपने बारे में बताओ कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं मैं अभी तक मैं स्टडी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और आगे जाके मम्मी पापा के, के सपनों को साकार करने <laughs> चलिए बहुत अच्छा आशीष बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आशीष जो गीत आप गाने वाले हैं उसके बारे में बताइए वो एक की सॉन्ग है कर्म कर्म फिल्म का अपना करेंगे तो चलिए आशीष ये गीत आप सुनाइए गीत गाता हूँ मैं मेरा घर माँ तू मेरा घर माँ तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू आ तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे तुम आशीष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने हम सभी को सुनाया है और आपने ये डैडी के लिए डेडिकेट किया ये भी बहुत अच्छी बात है अगर आपके डैडी इस ऑडिशन शो को सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर वोट करेंगे आपके लिए और मैं चाहूँगा जो भी इस गीत को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आशीष ने बहुत अच्छा गाया है अच्छा परफॉर्म किया है तो ज़रूर मैसेज करें चौरानबे इस चौ नंबर पर आशीष और आप अपना नाम लिख कर सेंड कीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये शो सुनकर और आप सभी लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अलग अलग आवाज आपके बीच में आ रहा है अलग अलग लोग आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो थैंक यू आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जिसमें खास करके ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन एक बहुत ही सुंदर इवेंट जिसका नाम है गीत गाता हूं मैं गीत गाता हूँ मैं ये नाम इसलिए रखा गया है इसमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हम सभी को मिलता है इसकी दूसरी लाइन में ये ये बताया गया है कि मैंने हंसने का वादा किया था कवि इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं तो दोस्तों हम सभी अपने आप से अगर वादा कर ले मुस्कुराने का हंसने का हमारे लिए कोई भी सिचुएशन गम हमें नहीं दे सकता क्योंकि आप पहले से खुश रहने का अपने आप से वादा किया है आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे विद्यार्थी से हम मिलेंगे हेलो नमस्कार अपने बारे में बताइए नमस्कार मेरा नाम है दवल पटेल दवल बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष ऑडिशन शो में गीत गाता हूं मैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील रहा है जैसे मैं किसी स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ क्या बात है बहुत बढ़िया और अपने बारे में बताइए मैं आनंद से आ रहा हूँ छोटे से गांव से और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ आपके मेरे ज्वाइंट फैमिली है अच्छा। सब उसमें रहते हैं काकी पापा दादी भाई बहन अच्छा अच्छा कितने लोग हैं टोटल मेंबर ज्वाइंट फैमिली है तो टोटल मिला के मेंबर्स कितने आपके यहाँ आप? आठ आठ मेंबर्स है चलिए बहुत आप लकी हैं क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलता है और आप उस फैमिली में हैं तो आप बड़े लकी हैं हैं थैंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं। यहां में कौन सा गेट सुनाने है से क्या है सोनू निगम जी ने अच्छे सो आप गाने का प्रैक्टिस करते हैं अच्छा अच्छा चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो पर विशेष ऑडिशन शो गीत गाता हूँ विद्यार्थी हमारे सामने आ रहे हैं एक बार फिर से नाम बता के आप अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दीजिए गीत गाता हूँ मैं मेरा नाम पटेल जवल है और मैं अभी मुझ में कहीं बाकी है गाना चाहता हो तो मैं गाना शुरू करू अभी मुझ में कही बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस है मैं ये लम्हा कहाँ था मेरा आ, इसे छू छूलू जरा भुशिया छू मू मर जाऊँ या जी लू जरा धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई फुरूठ बच्चे की हंसी ज से फुसने सिर्फ मिल गई कुछ ऐसा ही अब महजूज मन को हो रहा है दौलत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आपने और मुझे लगता है कि आपको सुनकर लोग अभी वोट करेंगे और आपको क्या लगता है कि आप कौन से राउंड में फिर से, से सेकेंड राउंड में आप आएंगे कहाँ पहुँचेंगे प्रैक्टिस कर, कर के मेरा इम्प्रूवमेंट बड़ा होगा सिलेक्ट होगा तो फिर आगे तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा धवल बहुत अच्छा लगा है बहुत ही अच्छा आपका करेज है थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में कॉम्पिटिशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी और आप धवल के लिए मैसेज कर सकते हैं धवल नाम लिख के अपना नाम लिख के चौरानवे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मित्र हमारे साथ है इस विशेष शो में और कहते हैं कि हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है हर रात के पीछे एक सवेरा होता है लोग डर जाते हैं मुसीबत को देख कर हर मुसीबत के पीछे सच का एक सवेरा भी होता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने खेड़ ब्रह्मा में तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी मित्र मेरे साथ में है हेलो नमस्कार हेलो सर हाँ नाम बताइए अपना मेरा नाम स्नेहल है स्नेहल बहुत बहुत स्वागत है आपका और बताइए अपने बारे में मेरा नाम स्नेहल है और मैं यह इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कर रहा हूं और अपने परिवार के बारे में बताइए हाँ मेरा, मेरा पापा है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है दो छोटे भाई हैं अच्छा अच्छा आप बड़े हैं घर में आ, हाँ सर <laughs> तो बड़े होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है परिवार को संभालना आपको सर <laughs> तो आपने क्या सोचा है क्या बनना है आपको मैं सर अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूं और साथ साथ में मुझे मतलब सिंगिंग का वही बहुत अच्छा। तो शौक है तो अच्छा। और मुझे अकेले में गाना अच्छा लगता है अच्छा गीत मतलब सर बॉलीवुड के थोड़ा ज्यादा गाता हूँ अच्छे अच्छे जो मतलब अच्छे लगते हैं मुझे तो कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है आपको मुझे चुनर सॉन्ग अच्छा लगता है कौन सा चुनर एबीसी अच्छा चुनर थोड़ा गुनगुना दीजिए उसको गीत गाता हूँ मैं ओ जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरे चूनरिया लहराई जीना जीना जी नड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई रंग तेरे रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाए, लाए, लाए। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल मैं थैंक यू सर स्नेहल बहुत ही अच्छा गीत आपने हमारे बीच में परफॉर्म किया है और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं वो सब भी सुन रहे होंगे उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और साथ ही साथ हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आशा है कि आपको वोट जरूर मिलेगा तो स्नेहल नाम लिख के अपना नाम लिख के चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप जरूर मैसेज करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और स्नेहल आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे सर एक तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिंगिंग कर रहा हूँ और ये मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला आपसे सिंगिंग को मेरे मतलब आपके सामने परफॉर्म करने के लिए तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और जितने भी ये मेरे सॉन्ग सुन रहे हैं जो भी जितने भी ऑडियंस है इस सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्नेहल थैंक यू सर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर विशेष ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ऑडिशन शो आप सुन रहे हैं जिसका नाम है गीत गाता हूँ जी हाँ आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी मित्र मेरे साथ में है और हम उनसे बात करते हैं हेलो नमस्कार हेलो सर माय नेम इज जय आप कैसा फील कर रहे हैं इस मंच पर जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके अच्छा। यहाँ पे करने मिला हाँ हाँ अच्छा जय अपने परिवार के बारे में बताइए जी मेरे मम्मी पापा है और एक बहन है मेरे मम्मी पापा नौकरी कर रहे हैं मेरी बहन भी नौकरी कर रही है मेरी बहन इंजीनियर है, है अच्छा चलिए जय आप जो गीत परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बातें बताइए क्यों ये गीत आप इसके लिए चुना और आप यहां पर उसी को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं जी मैं एक देशभक्ति गीत गाना चाहता हूँ ये मैंने स्कूल में गाया था और वो काबुली वाला फिल्म है जिसका एक देशभक्ति गीत है वो मैं गाना चाहता हूँ तो चलो जय आप ये गीत सुनाइए बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच आपका वेलकम स्वागत है गीत गाता हूं मैं ए मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े जमन तुझ पैदल कुरबान तू ही मेरी आर सू तू मेरी आब तू ही मेरी शान तुझ पैदल कुर्बान तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम रू मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ तुझान तू तु ही मेरी तू ही मेरी रू तू ही मेरी शाम तुझ पैद कुरबान सर हाँ जय बहुत बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया लग रहा था मैं भी खो गया था आपके इस गीत में उस भाव में बहुत ही अच्छा दिल से आप गा रहे थे और मैं कहूँगा हमारे जो ऑडियंस इस वक्त अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूँगा कि यार जरूर जय के लिए वोट करें एस के द्वारा जय नाम लिख आप अपना नाम लिख सेंड कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर जय आपको लोग बहुत सुन रहे हैं सभी रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे सुना जिन्होंने थैंक यू सो मच जय हमारे साथ इस विशेष कॉम्पिटिशन शो में आपने अपना परफॉर्मेंस दिया और मैं चाहूंगा कि आप आगे सेकेंड राउंड में भी जरूर आए थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया थैंक यू आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक कुमारी है और आप सभी काफी अच्छे अच्छी आवाजों के साथ रूबरू हो रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हुए एक और दोस्त हमारे साथ है हम उन्हें भी सुनते हैं और हेलो नमस्कार बताइए अपना नाम जे चौधरी तरुण क्या नाम है चौधरी तरुण चौधरी तरुण तरुण आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में सिंगिंग कंपटीशन में और अपने बारे में बताइए जी मैं सेकंड टर्म मैके में हूँ मुझे सिंगिंग का शौक है जी मेरे फैमिली में मेरी मोम है एक बड़े भैया है और पापा है जो गांव में रहते है अच्छा अच्छा कौन सा गाँव का नाम क्या है आपका जी मेरे गाँव का नाम मूरत है जो सूरत में आया हुआ है अच्छा उसके अपने गांव की कुछ विशेष बातें बताइए गाँव में कुछ खास नहीं है <laughs> में बहुत कुछ है आ, नहीं गांव का अपना एक खूबसूरती होता है वहाँ पर लोग कम होते हैं हवा ज्यादा होता है ग्रीनरी ज्यादा होता है तो ये सारी चीजें शहर में तो नहीं होती ना हाँ हमारे गांव में ना एक, एक पूल है बहुत बढ़िया है एक, एक नदी पे बनाया सुंदर है वो देखने लायक है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है तरुण आपसे बातें करके और आप अगर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं तो आप अपने गांव के लिए क्या करेंगे ये मैं अपने गांव के लिए सोचा नहीं अभी तक <laughs> मान लो आप बहुत बड़े आदमी है आपके पास बहुत पैसा आ गया और आपको अपने गांव के लिए क्या करेंगे आप गाँव के लिए कुछ करना पड़े तो सबसे पहले तो वहाँ सड़के बनवाऊंगा थोड़ी कच्ची है <laughs> तरुण बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना जो परफॉर्मेंस है वो हमारे बीच में शेयर कीजिए गीत गाता हूँ मैं साज मे तुझ ही बस देख कर बोरी मुझकोही मेरी नजर तुझको शायद नहीं ये कबल तुझको जीते हैं हम किस कदल जुड़े जो तेरे फागू से तो टूटे हम नींद ये कैसा तेरा इश्क है साजना तू हाथों में तो है मेरे है क्यों नहीं लकीरों में ये कैसा तेरा इश्क है साजना? तू साथ है अगर तुम क्यों है सफर इतना बता मुझे तू है मुझसे बेखबर तू साथ है अगर तम क्यों है सफल इतना बता मुझे तू हम सबे बेखबर जुड़े जो तेरे फांग से तो टूटे हम दिशा ये कैसा तेरा इश्क़ है साजना जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म आपने किया और मुझे लगता है ऑडिशन शो को सुन रहेगा की तरु नाम लिख कर अपना नाम लिखकर आप एस एम एस करे चौरानवे चौदह पंद्रह रूप से तरुण के लिए खास वोटिंग के लिए तो चलिए तरुण बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने हमारे साथ इस विशेष ऑडिशन शो में आकर अपना परफॉर्मेंस दिखाया थैंक यू सो मच थैंक यू आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी रेडियो पॉइंट फोर एफ चलिए आगे बढ़ते हैं एक और हमारे दोस्त विद्यार्थी मित्र हमारे बीच में आएंगे उनसे हम सुनेंगे हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार आप सुन रहे जिस शो का नाम है गीत गाता हूं मैं जी हाँ एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है जहाँ पर विद्यार्थी मित्र अपनी अपनी आवाज के द्वारा हम सभी के बीच में एक गीतों का कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम सभी के बीच में रख रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी मित्र मेरे पास है मेरे साथ है तो है है नाम नाम बताइए अपना मेरा विशाल विशाल विशाल बहुत बहुत स्वागत आपका इस विशेष सिंगिंग कंपटीशन में गीत गाता हूँ मैं में। जी हाँ विशाल अपने बारे में बताइए मैं बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी करता हूँ और मुझे पेंटिंग जैसे कि पेंटिंग है डांसिंग है और सिंगिंग है मुझे शौक है तो। इहीं, इहीं। आपके परिवार के बारे में बताइए हाँ मेरे परिवार में मेरे मम्मी मेरे पापा मेरा छोटा भाई है और मेरे पापा जो है वो लेक्चरर है कॉलेज में इसी कॉलेज में लेक्चरर है आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में कहाँ पर है ये सोनगढ़ में सोनगढ़ में अच्छा अच्छा पापा के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं जो उनकी आदत आपको अच्छी लगती हो आ, वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है <laughs> डर नहीं लगता <laughs> लगता है लेकिन पता होता है कि जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होगा सो तो अच्छा लगता है डर <laughs> होता है लेकिन वो समझ जाता है बाद में अच्छा अच्छा चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया विशाल बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपका और कौन सा गीत आप गाने वाले हैं इस कंपटीशन में मैं रहूँ या ना रहू अच्छा चलिए आप रहे ना रहे ऐसा <laughs> फिर कौन रहेगा इस दुनिया में <laughs> विशाल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं तो मजाक कर रहा था आपसे आइए अब आपका जो गीत है वो जरूर सुनेंगे हम लोग स्वागत है टेक गीत गाता मैं मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना तुम मुझ में कहीं बाकी रहना किसी भी रोज बारिश जो आए समझ ले नूंदो में मैं हूँ सुबहध तुमको सताए समझ ले न किरणों में मैं हूँ कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम मुझको सदा सुनते रहना बस इतना है तुम सहना बस इतना है तुम सहना मैं रहूं या जन रहूं तुम जे कहीं बाकी रहना तुमने कहीं बाकी रहना जी धन्यवाद तरुण बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कंपटीशन में जुड़ने के लिए और अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जी धन्यवाद हाँ धन्यवाद तरुण नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पर नाइनटी पॉइंट फोर पर ऑडिशन शो गीत गाता हूं मैं कंपटीशन सिंगिंग कंपटीशन का ये शो आप सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा तरुण की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर तरुण और अपना नाम लिखकर चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज जरूर करें आगे बढ़ते हुए एक और हमारे विद्यार्थी मित्र हमारे साथ हैं हेलो हेलो नमस्कार सर हाँ नाम बताइए अपना सर दुर्गा दुर्गा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कॉम्पिटिशन uh, में विशेष इवेंट में गीत गाता हूं मैं मैं जी हाँ दुर्गा अपने बारे में बताइए मैं बी में स्टडी कर रही हूँ मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है क्या बात है हेलो हाँ। जी जी जी बहुत अच्छा दुर्गा और अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके घर में मेरे वो आकाशवाणी में जॉब करते हैं। और मेरे दो भाई है एक से बड़ा, एक से छोटा है। अच्छा, अच्छा अच्छा आप बीच में है <laughs> दुर्गा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और अब इस कंपटीशन में कौन सा गीत आप गा रहे हैं सर में वो पोस्टर निकला ही, रोका सांगे। अच्छा अच्छा तो चलिए बहुत अच्छी बात है दुर्गा आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना गीत सुनाइए गीत गाता हूँ मैं जन्म जन्म वो तो पासे माँ इन शो, इन शो से पहले तो मगर मेरे दिल में रहती बोली भाली मेरी हेलो जी दुर्गा गाइये गा रहे थे आप रुक रुक्यूंगे गाइये गाइये फिर से इतना ही है। इतना ही आता है चलिए दुर्गा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कंपटीशन में जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष गीत गाता हूं मैं हूँ सिंगिंग कंपटीशन का इवेंट आप सुन रहे हैं आर्डेक्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ब्रह्मा और रेडियो मधुबन के तत्वदान में विशेष कार्यक्रम हो रहा है ये विशेष इवेंट आप सुन रहे हैं तो सभी विद्यार्थी हमारे मित्र यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी आवाज से आपसे रूबरू हो रहे हैं आपको जिनकी आवाज पसंद आती है तो उनके लिए जरूर आप मैसेज कर सकते हैं उनका नाम लिख के अपना नाम लिख के नंबर पर सेंड कर सकते हैं चलिए एक और विद्यार्थी मित्र हमारे साथ है आ, अपना नाम बताइए रागिनी रागिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में गीत गाता हूँ मैं इस विशेष इवेंट में थैंक यू सर रागिनी अपने बारे में बताइए मैं करती हूं। अच्छा, अपने गांव के बारे में भी बताइए आपका गांव कैसा है कितने लोग वहाँ रहते हैं बहुत अच्छा है मेरा गांव। अच्छा, कितने लोग रहते हैं वहाँ पर कितने घर हैं? अंदाज दो हजार जैसे अच्छा ये तो बहुत बड़ा गांव हो गया आपका दो हजार लोग रहते हैं <laughs> ठीक है आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर वगैरह है हाँ। शिव का मंदिर है बताइए उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो कैसा है छोटा है बड़ा है कब कब मेला लगता है क्या पूजा करते हैं कौन कौन है उसमें वो स्कूल के पास है और वहाँ बच्चे सभी प्रार्थना करते हैं और कुछ त्योहार आते हैं तब सभी लोग वहाँ मिलके प्रार्थना करते हैं अच्छा अच्छा रागिनी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा की आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप अपने गाँव के लिए क्या करेंगे मैं अपने गांव के लिए जो नहीं है वो, वो सब कुछ कर सकती हूँ क्या क्या करेंगे क्या नहीं है अभी आपके गांव में पानी की बहुत तकलीफ है हमारे गांव में अच्छा अच्छा तो पानी के लिए आप अपना योगदान देंगे चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप अपने गांव के लिए अगर आपके पास बहुत पैसा आता है तो आप पानी की जो सुविधाए वहाँ पर अच्छी तरह से करेंगे ऐसे आशा करता हूँ चलिए रागनी आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है और आज इस मंच पर कौन सा गीत आप गाने वाले हैं? देशभक्ति गीत गाने वाली हूँ ऐसा देश है मेरा। रागनी बहुत, बहुत है। शुरू कीजिए। एक गीत गाता मैं धरती सुनहरी अंबर लीला हो धरती सुनहरी अंबर लीला हर मौसम रंगीला ऐसा देस है मेरा हो ऐसा देस है मेरा ऐसा देस है मेरा हो ऐसा देस है मेरा बोले पपिया कोयल गाए हो बोले पपिया कोयल गाए सावन फिर भी आए ऐसा देसही मेरा हो ऐसा देस है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा गेहूँ के खेतों में बेकाधी जो करे हवाले रंग बिरंगी कितनी चूनरिया उड़ उड़ जाए पनकट पर पनहारंग जब गगरी भरनी आई मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए हो सुन लो कदम कदम पे है मिल जाने हो कदम कदम पे है मिल जाने कोई प्रेम कहानी ऐसा देस है मेरा हो ऐसा देस है मेरा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रागनी बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि हमारे जो इस समय को इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे सभी लिसनर से मैं कहूँगा कि आपको रागनी की आवाज़ अच्छी लगी हो उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप जो है रागनी नाम लिखकर अपना नाम लिखकर चौरानवे इस नंबर पर एस जरूर भेज दीजिए थैंक यू सो मच रागिनी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए मैं बताना चाहती हूँ मैं मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं वो तो मैं वो सभी मुझे सपोर्ट तो आगे बढ़ना चाहती क्या बात रागिनी बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद ही अच्छी बात आपने बताया और हम सभी लोगों का सहयोग आपके लिए है आप अच्छा करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें और अच्छी तरह से गाते रहे जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस मेक्स अफेक्ट ऐसा कहा है और लेकिन उसके लिए स्लो एंड स्टडी चाहिए ना रेगुलर आपकी चाहिए भले धीमे धीमे क्यों ना हो लेकिन रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा आप आगे जा सकते हैं थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर विशेष गीत गाता हूँ मैं ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हमारे सभी विद्यार्थियों का और बहुत ही अच्छा लग रहा है एक एक विद्यार्थी हमारे बीच आ रहा है और अपनी आवाज के द्वारा उनका जो टैलेंट है हम सभी के बीच में रख रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम सभी को देख रहे हैं कि विद्यार्थियों में कितना टैलेंट बना हुआ है बल वो किसी भी डिपार्टमेंट से या फील्ड से है लेकिन फिर भी गाने का शौक़ उनके अंदर बहुत है